छांदोग्योपन शांक अध्यादंड आकाश की अपेक्षा स्मरण का महत्व स्म वा बाका काशा भूय तस्माद्यपि बह आसिन्न स्मरनों ने कंशन थ तृणयूरथ मथानीरन स्मरे नई पुत्राणी स्मरेण वसून स्मरण मुश्वेती स्मर स्मरण ही आकाश से बढ़कर है इससे यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हो तो भी स्मरण न करने पर वे न कुछ सुन सकते हैं न मनन कर सकते हैं और न जान भी सकते हैं जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रों को पहचानता है और स्मरण से ही पशुओं को तुम स्मरण की उपासना करो स्म भाबा का सामरण स्मरोत करण धर्म सा आकाशा भूयाल द्रष्ट्यम लिंग्य व्यत स्मर स्मरें सर्वर्थवत स्मृव असतीतु स्मरणे सदप्य सद स नापि सत्व स्मृत्य भावे शक्यमा नाम शक्यमा काशादीना स्मरण स्मर ही आकाश से बढ़कर है स्मरण का नाम स्मर है यह अंतकरण का धर्म है वह आकाश की अपेक्षा भूयान बढ़कर है ऐसा लिंग परिवर्तन करके समझना चाहिए स्मरण करने वाले की स्मृति होने पर ही आकाशवादी सब सार्थक होते हैं क्योंकि वे स्मृतिमान के ही भोग्य हैं स्मृति के न होने पर तो विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही है क्योंकि उसकी सत्ता के कार्य का अभाव है स्मृति का अभाव होने पर आकाशादि की सत्ता का ज्ञान भी नहीं हो सकता इसी से स्मरण की आकाश से उत्कृष्टता है दृश्य तेलोके स्मण से भूयस्व यत तस्मात्पि समुदता बहवे एकुस्त्रीना अन्ोन्य भाषित स्मरतु नाइ कंचन शब्द तृणु तथा न मणवीर सदा चेस्मुस्दा मणवीर भावान मणवीर तथा नीजानीन यदा युर यदावे स्मरेव्य विज्ञात च अथ सुयुरथ मवीरन्नथ विजानी तथा स्मरेण वै मम पुत्रा एते इति पुत्रा विजाति स्मरेण पशुनो भूयस्वास्मर पुमा मुस्ेति क्योंकि लोक में स्मृति की उत्कृष्टता देखी जाती है इसलिए यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हों वे एक दूसरे से भाषण करते हुए भी यदि स्मृति युक्त नहीं होते तो कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते इसी प्रकार मनन भी नहीं कर सकते यदि वे मंतव्य विषय का स्मरण करते तो मनन कर सकते थे अतः स्मृति का अभाव होने के कारण मनन भी नहीं कर सकते और न जान ही सकते हैं जिस समय वे मंतव्य विज्ञातव्य अथवा स्रोतव्य विषय का स्मरण करते हैं तभी उसे सुन सकते मनन कर सकते और जान सकते हैं इसी प्रकार स्मरण करने से ही ये मेरे पुत्र हैं इस प्रकार पुत्रों को जानते हैं और स्मरण से ही पशुओं को अत उत्कृष्ट होने के कारण तुम स्मरण की उपासना करो स यस्म ब्रह्मेद्युपास्ते तत्रास्य यथा कामचारो भवती य स्मरम ब्रह्मेद्युपास्ते स्थिति भगव स्मरा भूय स्मरा दूयस्ती तन्वे भगवान्ब्रवीदे वह जो कि स्मर की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँ तक स्मर की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि स्मर की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है नारद भगवान क्या स्मर से भी श्रेष्ठ कुछ है तन कुमार स्मर से भी श्रेष्ठ ही है ही नारद भगवान मेरे प्रति उसका वर्णन करें उक्तार्थ मन्यत से सबका अर्थ पूर्वोक्त के समान है इतिदोजोपनिषदि सप्तमाध्याय त्रयोदश खंड